ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण के द्वितीय वर्णक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं द्वितीय वर्णक के सिद्धांत तो भाष्य में भाष्कर भगवान बता रहे हैं मोक्ष कर्म साध्य नहीं है इसलिए कि कर्मफल चार प्रकार का होता है उत्पाद्य विकार्य प्राप्य संस्कार्य। इन चार प्रकारों में से एक भी प्रकार मोक्ष नहीं है उत्पाद्य विकार्य मानने पर अनित्यत्व की आपत्ति आती है मोक्ष प्राप्य भी नहीं हो सकता जीवा भिन्न मानने से या जीवा जीव से भिन्न होने पर भी व्यापक होने से आकाश के तरह मोक्ष में प्राप्यत्व तो अनुपन्न है और मोक्ष का संस्कार भी नहीं होगा इसलिए मोक्ष को संस्कार्य भी नहीं कहा जा सकता संस्कार होता है गुणाधान रूप या रूप तो गुणाधान रूप संस्कार या दोषापन रूप संस्कार मोक्ष का इसलिए संभव नहीं है कि मोक्ष ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म अनाधेय अतिशय यानी निर्गुण है उसमें कोई गुण न स्वत है न ऊपर से कहीं प्रदान किए जा सकते हैं इसलिए गुणाधान रूप संस्कार नहीं बनेगा और नित्य शुद्ध होने के कारण दोषापनयन रूप संस्कार भी ब्रह्म का नहीं होता तो ब्रह्म स्वरूप मोक्ष भी संस्कार्य यही होगा संस्कार्य नहीं होगा प्रकारान्तर से संस्कार तो की शंका मोक्ष के की जा रही है कि जैसे दर्पण का भास्वरत्व तो धर्म है स्वरूपभूत वह मलादि से अभिभूत होता है और इष्ट का चूर्णादि से निघर्षण क्रिया से मलापनयन रूप संस्कार संपन्न होता है तो दर्पण के भास्वरोत्व रूप स्वरूपभूत धर्म की अभिव्यक्ति होती है जैसे ऐसे मोक्ष को आत्मा का स्वरूप धर्म माना जा दर्पण के भास्वरत्व स्वरूभूत धर्म के तरह और वह आवृत्त है जैसे मल से भास्वरत्व आवृत्त होता है दर्पण का और चूर्ण से निघर्षण करने पर आवरण हट जाने पर हो जाता है भास्वरत्व अभिव्यक्त ऐसे मोक्ष आत्मा का स्वरूप धर्म है किंतु आवृत्त है और वह उपासना क्रिया से जब अनावृत होता है तो अभिव्यक्त होगा तो आवरण निवृत्ति आवरण दोष का अपनयन करने के लिए उपासना क्रिया की आवश्यकता है मोक्ष में ऐसा यदि माना जाए तो कहा कि यहां दृष्टांत और दृष्टान्त में वैषम्य है दृष्टांत तो दर्पण का है वह सावय है उसका सावय जो इष्ट का चूर्ण है उसके साथ संयोग बन सकता है ऐसे जो निघर्षण क्रिया का आश्रयभूत इष्ट का चूर्ण रूप द्रव्यांतर है उसका विषय सावय होने के कारण दर्पण बना संयोगी रूप विषय बना ऐसे आत्मा भी यदि दर्पण के तरह सावय होता तो अन्य क्रिया आश्रित अन्य आश्रित क्रिया का विषय बन करके यानि क्रिया के आश्रयभूत द्रव्यांतर से संयोगी होकर के माना जा सकता था कि उसका स्वरूपभूत धर्म मोक्ष अभिव्यक्त हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आत्मा निरवय है इसे बताया गया भाष्य में अन्यश्रया स्तु क्रियाया अविषयत् न तया आत्मा संस्क्रिय और आत्मा आश्रित क्रिया को माना नहीं जा सकता आत्मा निर्विकार होने से इसलिए स्वाश्रित क्रिया से भी संस्कार्य नहीं माना जा सकता और अन्याश्रित क्रिया से भी संस्कार्य आत्मस्वरूप मोक्ष को नहीं कहा जा सकता यह कहा गया अब ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में इसे देखिए इक्यासी नंबर पृष्ठ पर भाष्य में जो तृतीय पंक्ति में वृत्तिकार की एक आशंका आ रही है ननु देहाश्रा इत्यादि से इसका उतरण लिखते हैं टीकाकर अच्छे हो गया लगता है तो वे कहते हैं हा अन्याश्रित जो क्रिया है उससे बन सकता है आत्मा संस्कार्य दिखाने के लिए दृष्टांत बताया जैसे देहाश्रित जो स्नान आदि क्रियाएँ हैं देह आत्मा से अतिरिक्त है और आत्मा है देही और देहरूप आत्मा से अन्य द्रव्य में रहने वाली स्नान आचमन और यज्ञोपयतादि क्रियाएं ये संपन्न होती है देह में तो माना जाता है देह से संस्लिष्ट आत्मा संस्कृत हुआ आत्मा का संस्कार हुआ माना जाता है तो अन्य क्रिया से आत्मा संस्कृत हो रहा है इसका यह उदाहरण दिख रहा है इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए कहा गया कि वहा संस्कार जिस आत्मा को बताया जा रहा है वह मोक्ष स्वरूप आत्मा नहीं है मोक्ष का स्वरूपभूत आत्मा नहीं वह तो सोपाधिक है संसारी आत्मा है सक्रिय देहादि के साथ तादात्म्य अभिमान करके अपने आप को भी देहादिगत क्रिया से सक्रिय समझने वाला वह उन क्रियाओं से अपने आप को संस्कृत समझ सकता है और मोक्ष का स्वरूप आत्मा तो है निर्विशेष आत्मा निरुपाधिक आत्मा और निरुपाधिक आत्मा में इन देहागत स्नानादि क्रियाओं का कोई संश्लेष न होने से निरुपाधिक आत्मा का देहादि सक्रिय देहादि के साथ संसर्ग न होने से उन देहादिगत क्रियाओं से निरुपाधिक आत्मस्वरूप संस्कृत हो रहा है उसका संस्कार हो रहा है ये नहीं कहा जा सकता ये कहा गया और ये जो अब यथा देहाश्रय चिकित्सा निमित्तेन इत्यादि दृष्टान्त है सोपाधिक आत्मा ही देहादिगत स्नादि क्रियाओं से संस्कृत होगा सोपाधिक आत्मा का संस्कार संपन्न होगा निरुपाधिक आत्मा का नहीं इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया जा रहा है यथा इत्यादि से इसे देखिए दृष्टांत को भाष्य में यथा देहाश्रय चिकित्सा निमित्ते धातु साम्य तत्सत तदभिमान आरोग्य इति यत्र बुद्धि से तो कहते हैं जैसे देह के साथ संगत तत संगत इसमें तत् शब्द से देह को लेना तो तत्संग से संश्लिट देहादि से संस्लिष्ट और देहादि में आत्माभिमान करने वाला वो है तत्संगत तत अभिमानी, वह देहाश्रय चिकित्सा निमित्त से जब धातु साम्य हो जाता है चिकित्सा होती है वैद्य के द्वारा शरीर की और उससे शरीर जो वात पित्त कफ इन से बना हुआ है अथवा सप्त धातुओं से बना हुआ है सप्त धातु रूप समझ लो या वात पित्त कफात्मक समझ लो इनका साम्य होता है इनका वैश्यम में हो जाए शरीर में वात पीत कफ का तो रोगी होता है शरीर और उस शरीर से संस्लिष्ट शरीर में आत्मा आत्माभिमान करने वाला जीवात्मा मान लेता है कि मैं रोगी हूं शरीरगत रोग से अपने आप को रोगी समझता है रोग का निमित्त हुआ धातु वैषम्य और धातु वैषम्य जिसका हुआ वह वैद्य के पास जा करके धातु साम्य कर लेता है शरीरगत चिकित्सा से तो मान लेता है धातु साम्य होने पर शरीर निरोग हुआ तो अपने आप को निरोगी मैं आरोग्य संपन्न हूं रोग रहित हूँ ऐसा करता है। ये सोपाधिक आत्मा है।, दिहर से संस्लिष्ट आत्मा है। तो यथा निमित्तेन यहा देहाश्रयचिकित्सा धातुसा्य तत्सत तदिमा आरोग्य फल अहम अरोग युद्धि उत्प्यते मैं अरोग हूं। ऐसी बुद्धि जिस आत्मस्वरूप को आलमन बनाती है देह संश्लिष्ट आत्मा को आलमन बना रही है इसलिए वही संस्कार्य है देह संश्लिष्ट आत्मा सोपाधिक आत्मा एवं तो ये तो दृष्टांत वैसे ऐसे दार्ष्टांत में जो देहाश्रेय स्नान आचमन क्रियाएं हैं इनसे ए संस्कार्य होगा देहतापन्न आत्मा ही संसारी जीव ही एवं स्नान आचमन यज्ञोपरीता दिना अहम शुद्ध संस्कृत युद्धि उत्प्यते स संस्क्रीय तो मैं शुद्ध हुआ स्नान करने से आचमन करने से यज्ञोपित संस्कार होने से संस्कृत हुआ ऐसा अहम बुद्धि जिस देह तादात्म्यापन्न आत्मा को आलम्बन बना रही है वह देह अपन आत्मा स्वरूप इन स्नानादि से संस्कृत होता है संस्कार है वह तो बद्ध स्वरूप है मुक्त स्वरूप नहीं है वो मोक्ष का स्वरूप नहीं है सच देह न आत्मा है, वो तो देह से तादात्मपन्न है संगत का अर्थ है संगत संबद्ध हन धातु हिंसा और गति अर्थ में होता है ना यहाँ गति अर्थ है सम उपसर्ग पूर्वक गति अर्थक हन धातु से अत प्रत्य हो करके संगत शब्द बनेगा तो संगत ये अर्थ निकलेगा संगत का अर्थ होता है संगति है जिसकी संग है जिसका संबंध है जिसका हे हाँ। हाँ। हंधातु जो है संबंध अर्थ में हो क्या ना गति अर्थ में है और सम उपसर्ग हो जा मिल जाता है तो उसका संबंध अर्थ निकलता मिलनार्थ होता है तो ये कहा गया कि सच देह न संहत एवं थोड़ी टीका है टीका को देखिए अनिश्चित ब्रह्मस्वरूप इत्यर्थ कश्चित का अर्थ कर दिया हो तो हा और आगे कहते विषये आरोग्य बुद्धि यत्म विषय आरोग्यबुद्धि उत्पाद ये ये इस प्रकार कान्वय होगा अब तेन इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है ननु देहाभिन्नस्य कथ संस्कार तस्य आमूष्मिक फल योगात इत्यत आह तेन इति कहते हैं आप यज्ञोपीतादि संस्कार देहाभिन्न आत्मा का कह रहे हो लेकिन यह देहाभिन्न आत्मा का संस्कार कैसे माना जाएगा क्योंकि इन संस्कारों का जो अदृष्ट फल है जन्मांतर में होने वाला उसका तो फलोपभोग होना है जन्मांतर में देवादि शरीर से तो देवादि शरीर के इस शरीर में फलोपभोग जिन संस्कारों का होना है माना जाना मानना चाहिए कि उन उस संस्कार से संस्कारित हुआ जिन संस्कारों का फल देवादी शरीर में भोगना है स्वर्ग आदि में अदृष्ट फल जिन संस्कारों का है वह संस्कार इसी शरीर से अभिन्न आत्मा का मात्र नहीं हुआ अपितु देवादी शरीरों में फलों फलोपभोग संस्कारों का करने वाला जो आत्मा है उसका हुआ है देहांतर संबंधी आत्मा का हुआ है ऐसा मानना चाहिए अभी ये शंका की कि सच देह न संघत एवं जिसका संस्कार हुआ वो देह से संगत है संगत है का अर्थ है संबद्ध है संश्लिष्ट है तो वर्तमान देह से संस्लिष्ट का अर्थ है अभिन्न शंका करने वाला वर्तमान देह से अभिन्न आत्मा का संस्कार हुआ ऐसा मान रहे हो आप लेकिन इस संस्कार से संस्कार का होने वाला जो फल है वो भोक्ता तो देवादि शरीर से है तो मानना चाहिए देवादि शरीर से फलोपभोग जो कर रहा है उसका संस्कार हुआ वो इस शरीर से अभिन्न नहीं है इस शरीर से भिन्न है फलोपभोक्ता इसलिए देह से अभिन्न आत्मा का संस्कार हो रहा है यह कहना ठीक नहीं ये शंका की जा रही है पूर्व पक्षी के द्वारा कि ननु देहा से कथम संस्कार वर्तमान देह से अभिन्न आत्मा का ही स्नान आचमानदि से संस्कार हो रहा है ऐसा आप कैसे कहते हो तस्य आमुष्मिक फल फलभोक्तृत्व अयोगात तस् वर्तमान देहाभिन्न से आमुष्मिक फल हो गया स्वर्ग स्वर्गा में होने वाला जो देवादि शरीर से भोग्य सुख स्वर्गीय सुख वो है आमुष्मिक फल और उसका भोक्ता यह वर्तमान शरीराभिन्न आत्मा नहीं होगा अयोगा का असंभवत तो स्वर्गीय सुखादि रूप जो आमुष्मिक फल हैं उसका भोक्ता वर्तमान देहाभिन्न आत्मा नहीं हो सकता इसलिए मानना चाहिए देवादि शरीर में स्वर्गीय सुखादि रूप फलोपभोक्ता जो हैं वो संस्कृत हो रहा है ये वर्तमान शरीर से भिन्न है और उसका संस्कार वर्तमान शरीर में होने वाली स्नानादि क्रियाओं से हुआ ऐसा मानना चाहिए ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है इस अभिप्राय से शंका हुई कि संस्कार तस्य आमुष्मिक फल संस्कार तमूष्मिक फलभोक्तृत्वायोगात आह तेन इति इति तो तेन इसको देखिए भाष्य में अहम् अहंकर्मय विषय प्रत्ययिना सर्वा क्रिया निवर्तंट तो तेन एव अहंकर्ता तो तेन शब्द से किसको लेना है तो देह संहते टीकाकार कहते हैं तेन एव का अर्थ करते हुए कि देह देहसंगहतेन एव और अहम प्रत्यय विषय न अहम प्रत्यय है अहम इत्या चित्तवृत्ति और उसका विषय वो है देह संस्लिष्ट आत्मा अहंकारालंबन अहंकारा लंबन इत्याकारक वृत्ति का आलंबन वह है देह संस्लिष्ट आत्मा उसे कहा जाएगा अहम प्रत्यय विषय और वो कौन है तो प्रत्ययी प्रत्ययी कहा जाता है अहम प्रत्यय जिसका परिणाम है तो अहम प्रत्यय एक वृत्ति विशेष है किसकी अंतकरण की इसलिए अहम प्रत्ययी कहा जाएगा अंतकरण को तो अहम प्रत्ययीना का अर्थ हुआ अहम तो प्र... प्रत्ययी ना प्रत्ययी ना यानी अंतकरणे नंतकरण से लेना अंतकरणस्थ जो चिदाभास और उसी से सर्वा क्रिया निर्वर्तंते वही जो आ, आ, आहिक फल वाली यानी दृष्ट फल वाली क्रियाएं हैं और आमुस्फिक फल वाली क्रियाएं हैं अदृष्ट फलक क्रियाएं हैं कर्म है उनका निर्वहन करता है अंतकरण प्रतिबिंबित जीव चिदाभास वो है अहम प्रत्ययी और उसी के द्वारा दृष्ट अदृष्ट फलक क्रियाओं का निर्वर्तन हो रहा जिसे तैतृय उपनिषद में विज्ञान शब्द से कहा गया विज्ञानम यज्ञ तनुते कर्माणी कुरुते विज्ञान शब्द से विज्ञानमय कोशाभिमानी को लेना है वो विज्ञानमय कोशाभिमानी वीव अंतकरण युक्त चिदाभास और वही शास्त्रीय यज्ञादि कर्म करता है और बाकी अन्य सब कर्म भी करता है लौकिक तो तेन अहंकर्ता अहम प्रत्यय विषय प्रत्ययिवर्त्य थोड़ी टीका है तो देह संहते अंतकरण प्रतिबिंबात्मना प्रत्यय प्रत्ययी शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्रत्ययी शब्द का अर्थ है प्रत्यय जिसके हैं इसे ज्ञानी का अर्थ है ज्ञान वान ऐसे प्रत्ययी का अर्थ है प्रत्ययवान तो प्रत्यय शब्द से किनको लेना है तो प्रत्यय शब्द का अर्थ बताते हैं प्रत्ययाह काम तो प्रत्यय शब्द प्रत्ययी में प्रत्यय शब्द का अर्थ है तो काम क्रोध आदि अंतकरण के धर्म ये प्रत्यय शब्द का अर्थ है प्रत्ययी में और तादात्म मनस्तात्म्याति तो ये काम क्रोधादि तो हैं मन के धर्म इसलिए वस्तुतः प्रत्ययी हैं अंतकरण और उस प्रत्ययी कामादि प्रत्ययी अंतकरण के साथ तादात्म्य अभिमान जिसका होता है वो भी अपने आप को अंतकरण स्वरूप समझेगा मनस्वरूप समझेगा और मन के जो कामादि प्रत्यय हैं धर्म वो अपने समझेगा इसलिए मनस्तात्म्या होने से जीवात्मा को कहा जाता है प्रत्ययी अहम प्रत्यय विषय जो प्रत्ययी वो है जीव अस्य संति उसे प्रत्ययी कहा गया और उस ना एने प्रत्ययी नीवेन क्रियाफल भुज्यते समस्त क्रियाओं का करता है जीव चाहे दृष्ट फलक कर्म हो या अदृष्ट फलक कर्म हो यह जीव उन कर्मों का फलोपभोक्ता है ये तेन वही अहंकर्ता अहम प्रत्यय विषय प्रतिना सर्वा क्रिया निर्वर्त्यन्ते तत्फलच स एववाश्नाफल में हैं वो क्रियाएं। आगे टीका में एक वाक्य और है कि मनोवशिष्ट आमूष्मिक भोक्तु संस्कारो युक्त भावः शंका करने वाले का अभिप्राय है कि मनोविशिष्ट जो आमुष्मिक भोगतु हैं अदृष्ट फल का भोक्ता है उसी का संस्कार मानना उचित है न कि देहाभिन्न का ये यहां पर कहा गया और इसी में प्रमाण बताया जा रहा है श्रुति का ये सिद्धांतिकर तो है तेन वह ही अहंकर्ता अहम प्रत्यय विषय न प्रत्येना सर्वा क्रिया निर्वर्त्यन्ते तत्फलच स एवं अश्नाती जीव अंतकरण तादात्म्यपन्न जीव वो क्रिया का निर्वर्तक है वही भोक्ता है और वही अंतकरण द्वारा देह के साथ भी तादात्म्य कर लेता है वर्तमान देह के साथ भी और वर्तमान देह के साथ तादात्म्य करके कर्म करता है कर्म करने वाला देह नहीं देह के साथ अंतकरण द्वारा तादात्म्यपन्न जीव है और उसी का संस्कार हो रहा है जीव का वही भोक्ता है इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है विशिष्टस्य से भोक्तृत्व न केवल से साक्षी नह तय सोपाधिक आत्मा ही भोक्ता है निरुपाधिक आत्म स्वरूप नहीं इस अर्थका ज्ञापक ये प्रमाण है तयरन्य पिपल स्वादुअत् अन्श्न अन्योचाकसी मंत्रवर्णा तो। ये मंत्र और कठोपनिषद का भी मंत्र आगे बताया जा रहा है आत्मेंद्रिय मनोयुक्त भोक्ता इतिच ये भी एक मंत्र है तो तयो तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अन अन्शनन अन्यो अभिचाक ये जो मुंडक मंत्र है ये बता रहा है तय शब्द से ग्राह्य जो सोपाधिक सो आत्मा है निरुपाधिक आत्मा है साक्षी और सोपाधिक आत्मा है अंतकरण तदात्म्यापन्न जीव इन दोनों में से निर्धारण में सष्टी है तो साक्षी और प्रमाता इन दोनों में से अन्य प्रमाता इन दोनों में से जो एक है प्रमाता वह क्या करता है तो पिपलम स्वादु अति तो पिप्पलम यानी कर्म फलम पिपल शब्द का अर्थ है कर्म का फल वह खाता है का मतलब भोगता है और उन दोनों में से जो अन्य है एक तो भोगता हो गया जीवात्मा प्रमाता और साक्षी जो है वह अन्य अनशन अभिचाकशीति तो अनश्नन का अर्थ है बिना कर्मफल भोगे भोक्ता बने बिना केवल अभिचाकशीति का अर्थ है देखता रहता है साक्षी तो मात्र है साक्षी कहा जाता है जो क्रिया न करें लेकिन क्रिया को देखता हो वो साक्षी तो क्रिया की नहीं है इसलिए कर्म उस क्रिया का फलोपभोग भी नहीं कर रहा है लेकिन देख रहा है क्रिया करने वाले को क्रिया को क्रिया फल भोगने वाले को देख रहा है वो है साक्षी भोक्ता नहीं केवल दृष्टा दृष्टा है निरुपाधिक है आत्म स्वरूप साक्षी निरूपाधिकमस्वरूप दृष्ट आत्म स्वरूप भोक्ता है है यह, यह मंत्र बता रहा अंतकरण विशिष्ट को भोक्ता इसलिए टीका में कहा कि विशिष्ट भोक्तृत्व न कव नह तोरी तो तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अति इसमें अन्य शब्द का अर्थ कर दिया प्रमाता तयो का अर्थ कर रहे हैं प्रमात्री साक्षिणोर मध्ये तो प्रमाता और साक्षी इन दोनों के बीच में जो प्रमाता है वह कर्मफल भोक्ता है इसे कह रहे हैं कि तय साक्षिणर मध्य सत्व संसर्ग मात्रेण कल्पित कर्तृत्वादिमान प्रमाता पिप्पलम कर्म फलम भूंगते तो सत्व संसर्ग मात्रे इसमें सत्व शब्द का अर्थ है अंतकरण तो सत्व संसर्ग यानी अंतकरण के साथ तादात्म्य संबंध आविद्यक तादात्म्य संबंध होने से अंतकरण से संस्लिष्ट होने मात्र से वह कर्तृत्वादिमान है कर्तृत्वादि में आदि शब्द से भोक्तृत्व भी लेना कर्तृत्व भोक्तृत्वादि मान जो प्रमाता है वही पिपलम यानी कर्मफलम फलम और स एव वही जब अंतकरण रूप उपाधि से असंश्लिष्ट होता तो उसमें कोई भोक्तृत्व नहीं है तो स एवशोधित अन्य तो तोषोधित्व अनुरूपेण अन्य सन साक्षत प्रकाशते तो साक्षी रूप से प्रकाशित होता है भोक्ता उसमें भोक्तृत्व तो नहीं है अंतकरण से असंस्लिष्ट होता है तो साक्षी मात्र आत्मा आ, और इधर जो है कठोपनिषद का मंत्र आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते इत्याह मनीषिना इस मंत्र में जो आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम इसमें आत्मा इंद्रिय और मन इन तीनों का दोनों -दो समास होकर युक्त पद के साथ तत्पुरुष समास हुआ है और दो समास में जो प्रथम पद है आत्मा पद वह शरीर का परामर्शक है इसे कह रहे हैं कि आत्मा देह आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम इसमें आत्मा शब्द का अर्थ साक्षी नहीं समझना अपितु तो शरीर समझना देह समझना तो देह इंद्रिय और मन इनसे युक्त यानी संस्लिष्ट सन सं, भोक्ता उपभोक्ता बन जाता है भोक्ता ऐसा मानते हैं मनीषी लोग विवेकी लोग शास्त्रज्ञ लोग जब आत्मा अज्ञानवशात शरीर इंद्रिय मन के साथ आविद्यक तादात्म्य करता है तो भोक्ता है भोक्ता ये उपलक्षण है कर्ता का भी कर्ता भोक्ता बन जाता है यानी देहाद टीका में लिखते हैं कि देहादि युक्त प्रमात्रत्मान इत्यथ देहादि से संश्लिष्ट प्रमातारूप जो आत्मा है उसे विवेकी लोग भोक्ता कहते हैं अब तथाच एको देव सर्वभूत सुगूढ़ इत्यादि जो मंत्र आ रहा है श्वेता श्वेतर का वो है निरुपाधिक आत्मा में साक्षित्व मात्र को बताने वाला जो देहादि उपाधि से असंस्लिष्ट है उसमें भोक्तृत्व तो नहीं है साक्षित्व मात्र है इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण है ये को देव सर्वभूत सुगुढ़ इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार एवं सोपाधिकस्य सोपाधिकिद्धास्कार निरूपिक असंस्कार मान आह एक इति तो दो श्रुति वचनों के आधार पर सोपाधिक आत्मा सोपाधि मेंकार्यो बता करके निरुपाधिक जो आत्मस्वरूप है उपाधि से असंश्लिष्ट आत्मस्वरूप है वह संस्कार नहीं है इसे बताने वाला यह प्रमाण है एको देव एक इत्यादि एक देव हा इसका अर्थ करते हैं टीकाकार अद्वितीय। एक अर्थ कर दिया सब भूत शब्द से लेना कार्यकरण संघातों को तो सर्वभूतेशु यानी कार्यकरण संघातेशु समस्त कार्यकरण संघातों में एक यानी अद्वितीय हैं और देव का अर्थ करते हैं स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाश चेतन एक है सभी शरीरों में चेतन आत्मा एक है तो फिर सब शरीरों में स्वयं प्रकाश एक आत्मा है यदि तो भाषा क्यों नहीं है सब शरीरों में एक के रूप में मैं के रूप में तो इसमें हेतु बताया गया गूढ़ शब्द से सर्वभूतेषु गूढ़ गुढ़ का अर्थ है अवृत्त। ये कह रहे हैं इसका गुढ़ का अवतरण लिखते हुए टीकाकार की तथापि माया अवृतवा न प्रकाशते इत्याह तथा तथापि अर्थ स्वयं प्रकाश होने पर भी सब शरीरों में हैं और स्वयं प्रकाश है चेतन आत्मा एक तो भी सब शरीरों में एक चेतन आत्मा भाषित नहीं होता क्योंकि माया से आवृत्त है इसे कहा गया गूढ़ शब्द से अब सर्वव्यापी आत्मा इन विशेषणों का अवतरण है टीका में एक शंका के रूप में ननु नु जीवेन असंबंधा भिन्नवाद देवस्या न तो माया गुहन इति यदि कोई शंका करने वाले ये शंका करते हैं कि चेतन तत्व जो सब शरीरों में एक है वह माया से आवृत्त होने से प्रकाशित नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं अपितु जीवेन असंबंधात और भिन्नत्वात् वा देवस्य अभानम तो वो जो स्वयं प्रकाश चेतन है उसका जीव के साथ संबंध न होने से अभान है अप्रकाश है ज्ञान नहीं हो रहा है ऐसा मानो तो देवस्भान क्यों तो इसमें दो हेतु बता है जीवे न असंबंधात् और वन अथवा जी, जीवात भिन्नवात्त ऐसे लगाना जीव से भिन्न होने से उसका भान नहीं हो रहा है तो जीवे न असंबंधात भिन्नता देव से अभानम न तो माया गुहनात् अर्थ गुहन है आवरण आवृत तो माया से आवृत होने के कारण अभान है ऐसा नहीं अभी तो प्रमाता जीव से उसका प्रमेय के रूप में संसर्ग न बन पाने के कारण या तो जीव से भिन्न होने के कारण माना जाए कि वह भाषित नहीं हो रहा है इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए ये कह रहे हैं कि जीव से वह असंबद्ध भी नहीं है और भिन्न भी नहीं है न इत्याह सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा तो सर्वव्यापी का अर्थ है सभी भूतों में वह व्याप्त है का है जीवों से उसका असंसर्ग नहीं है असंबंध नहीं है व्यापक होने से आकाश का जैसे सब से सा, सामिप्य है ऐसे ही व्यापक होने के कारण जीवे न नहीं कह सकते और स, सभी जीवों का वास्तविक स्वरूप होने से भिन्नत्व तो भी नहीं कहा जा सकता कह रहे हैं टीका में सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा का अर्थ करते हैं टीकाकार देवस्य विभुत्वात् सर्वव्यापी का अर्थ कर दिया कि यह चेतन तत्व विभू होने से यानी व्यापक होने से सर्व प्राणी प्रत्यकवाच सर्वभूतांतरात्मा का अर्थ कर दिया सभी प्राणियों की प्रत्यगात्मा होने से आवरणात एव अभानम तो सबसे अभिन्न भी है और व्यापक भी है तो भी अभान है यदि तो इसका निमित्त मानना पड़ेगा आवरण को ही इसलिए कहते अभानम आवरणात एव कर्माध्यक्ष इसके विषय में कहते हैं टीका में टीकाकार कि प्रत्यकर्तृत्व सियात इति न कर्माध्यक्ष तो कहते हैं यदि प्रत्येक रूप है सभी प्राणियों की प्रत्यकात्मा है सर्वभूतांतरात्मा से बताया गया का मतलब सबका स्वरूप है सबसे अभिन्न है तो जीवात्मा से प्रमाता से अभिन्न होने से वो करता है तो इसमें भी जीवा भिन्न होने से कर्तृत्व की आपत्ति आएगी देव में चेतन तत्व में इस प्रकार की शंका यदि कोई करता है तो कहते हैं इति चेत न क्यों तो कर्माध्यक्ष ऐसा ऊपर से वहां पर होना चाहिए न के पास में प्रतीक के रूप में कर्माध्यक्ष ये प्रतीक लिखा तो है लेकिन बड़े टाइप में होना चाहिए कर्माध्यक्ष और के पास में इति शब्द भी होना चाहिए कर्माध्यक्षे ऐसा होना चाहिए और उसका अर्थ कर दिया कर्माध्यक्ष का यहां कर्माध्यक्ष इतना ही ना होकर के कर्माध्यक्षेती ऐसे मोटे अक्षर में होना चाहिए वो प्रतीक है ना और अर्थ करते हैं कर्माध्यक्ष इस मूल मंत्रस्थ पद का क्रिया साक्षी इत्यर्थ समस्त क्रियाओं का वो साक्षी है तो कहते हैं यदि आत्मा साक्षी है तो फिर वो जिसका साक्षी है वो साक्ष्य भी उसका होगा तो एक साक्ष्य और एक साक्षी ऐसे द्वैत की आपत्ति आएगी ये शंका करते हैं कि तरही साक्षम अस्ति इति द्वैतापत्ति इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए सर्वभूताधिवास ये विशेषण है मूल में इसलिए कहते हैं तरही साक्षम अस्ति इति द्वैतापत्ति न यह द्वैतापत्ति के पास में भी जो पूर्ण विराम है ये नहीं होना चाहिए न इस प्रकार की न क्यों कहते सर्वभूता अधिष्ठान भूत्वा साक्षी भवती हा हा तो, तो सर्वभूता तो सर्व भूतान भू भूताधिवास का अर्थ करते हैं सर्वभूतान अधिष्ठानम समस्त प्राणियों का ये अधिष्ठान है प्रमाता यानी कर्ता भोक्ता पना तो कर्त स्वरूप भोक्तृस्वरूप तो कल्पित है सोपाधिक है संस्लिष्ट जितना भी है वो कल्पित है ना इसलिए और ये अधिष्ठान है तो अधिष्ठान में कर्ता भोक्ता के अधिष्ठान में कर्ता भोक्ता जो कल्पित हैं उसके कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप धर्म का अन्वय परमार्थत तो नहीं होगा ये कहा गया ना भाष्य में अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से थोड़ा भी अधिष्ठान संश्लिष्ट नहीं होता संबंधित नहीं होता तो आत्म ये जिसका वर्णन यहां पर कर्माध्यक्ष के रूप में किया जा रहा है सर्वभूतांतरात्मा के रूप में किया जा रहा है स्वयं प्रकाश के रूप में किया जा रहा है वह सबकी प्रत्येक आत्मा होता हुआ भी सर्वाधिष्ठान है सर्वाधिष्ठान होने से सर्व शब्दित जो जीव है अंत, अंतकरण से विशिष्ट जीवा कर्ता भोक्ता उनके कर्तृत्व भोक्तृत्व से संश्लिष्ट उनका अधिष्ठान नहीं होगा इस अभिप्राय से ये लिखा कि न सर्वभूतानाम अधिष्ठानम यानी न द्वैतापत्ति न द्वैतापत्ति के साथ है क्यों सर्वभूतानाम अधिष्ठानम अधिष्ठान भूतवा साक्षी भवती और साक्ष्यम अधिष्ठाने साक्षिणी कल्पित भाव तो साक्ष्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है साक्षी में साक्ष्य कल्पित है और कल्पित की स्वतंत्र सत्ता नहीं होगी ये अभिप्राय है चेता केवलो निर्गुणस् इत्यादि का अर्थ करते हैं अवतरण में लिखते हैं साक्षी शब्दार्थम आह चेता केवल तो साक्षी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है चेता केवलो, केवलो निर्गुणस्य तो बोधृत्व सति अकर्ता साक्षी इति लोक प्रसिद्धम जो जानता हो लेकिन कर्ता नहीं है उसे साक्षी कहा जाता है लोक में निर्गुण समय जो चकार है वो बताता है ये जो देव है इसमें दोषाभाव को इसलिए कहते चकारो दोषाभाव समुच्चयार्थ तो निर्गुण होने के कारण गुणाधान रूप संस्कार नहीं बनेगा और चकार के द्वारा दोष रहित बताया गया इसलिए दोषापनयन रूप संस्कार भी नहीं बनेगा जो निरूपाधिक स्वरूप है उसका वही तो मोक्ष है निरुपाधिक स्वरूप इसलिए उसका गुणाधान या दोषापन रूप संस्कार संभव नहीं है ये कहा निर्गुण निर्दोषात्दोषत्वाच गुणों दोषो दोष नाशो व ना संस्कारों न, न इत्यर्थ तो निर्गुण होने से निर्दोष होने से गुण गुणाधान या दोष अपने रूप संस्कार ये आत्मस्वरूप मोक्ष का नहीं होगा ये यहाँ पर श्वेता मंत्र बता रहा है अब ईशावा निषद का भी मंत्र बताया जा रहा है सपर्यगात इत्यादि इस पर चर्चा हम लोग करेंगे 22 तक है मूल नक्षत्र 22 को 21 की रात को हैं लग जाता है और वो चलता है 22 तक हाँ 22 तक है तो जैसे हर साल विजयादशमी के दिन विसर्जन करते थे ऐसा ही विसर्जन होगा और